तस्मा विशते ब्रह्मधामम ब्रह्मधामम विशते ब्रह्मधामम को प्रवेश प्रवेशकर्ता एक होता है कथम ब्रह्म संविशत ब्रह्म मंत्र हो गया था संप्यन ऋष तृप्तागा प्रशाता सर्वतः प्राप्य धीरा युक्तात्म सर्वेवा विशंती संप्राप्य एनम ऋष ज्ञान तृप्ता एनम संप्राप्य ऋषे ऋषि मंत्र मंत्रद्रष्ट होता है या ऋष ज्ञान दर्शन वाले ऋषय ज्ञान तृप्ता ज्ञान तृप्ता ज्ञान से जृप्त होते हैं ज्ञान से ही तृप्त होते हैं कोई अन्य किसी से तृप्त हो नहीं सकता है कभी हुआ ही नहीं ज्ञान से ही तृप्ति है ज्ञान से अज्ञान के निवृत्ति होने से अज्ञान के कारण जो अतृप्ति और अपने में न्यूनता परिच्छिनत्व दुख संसार ये सब देखता है अज्ञान के कारण ज्ञान होने से अज्ञान नष्ट हो गया तो अतृप्ति का कारण दुख का कारण ही नहीं रहा अतृप्ति दुख का भय का कारण अज्ञान ही है संसार बंधन का कारण अज्ञान ही है जब तक अज्ञान की निवृत्ति नहीं हो जितने कुछ प्राप्त करे तो भय अतृप्ति ये दुख संसार की निवृत्ति कभी नहीं होगी ज्ञान प्राप्त होते ही अज्ञान नष्ट हो गया तो अतृप्ति नहीं रही परिच्छन तो नहीं रहा भय नहीं रहा संसार नहीं तृप्त तो हो गया कृतकृत्य हो गया कुछ करने के लिए रहा नहीं प्राप्त करने के लिए कुछ रहा नहीं तो इसको प्राप्त करने पर तृप्त हो जाते हैं कृता, आत्माना। कृता आत्माना परमा आत्मा परमात्मा के साथ आत्मा का ही कर दिया आत्मा कृत आत्मा यही आत्मा कर लिया एक कर लिया वीतराग वही वीतराग होते हैं वीतराग होने पर ही ज्ञान होगा और ज्ञान होने पर कहीं सूक्ष्म रूप से कुछ आसक्ति हो तो नष्ट हो जाता है तो वीत राग य राग देश केवल राग तो उपलक्षण है राग द्वेष द्वेशभिनय से क्लेश सब नष्ट हो जाते हैं प्रशांत प्रकर्षण शांत सब इंद्रिय शांत हो जाते हैं नहीं तो चांचल्य रहता है प्रयत्न करते ध्यान करते हैं फिर मन इंद्रिय विषय ग्रहण करने के लिए मन भाग जाता है ज्ञान शांत होने पर ही ज्ञान होगा प्रकर्षण शांत तो ज्ञान होने पर शांत हो जाते हैं और कुछ प्राप्त करने का नहीं रहा ते सर्वगम सर्वत प्राप्य धीरा वही है विवेक ही सर्वे सर्व्यापक पर्रह्म है सर्व्यापी उसको सर्वत्र प्राप्य परिच्छ सो प्राप्त करके एक हो जाते हैं युक्तात्म सर्वेवा भी सन्ती युक्तात्म युक्त आत्माकण मन जिनका चित्त होने से वो करके स्वभाव तो समाहित होते हैं सर्वमेव आविशंति सर्व ब्रह्म सर्व ब्रह्म के साथ ही एक हो जाते हैं एक होने का अर्थ पहले अलग थे अलग नहीं है जैसे घट बन गया तो घट आकाश नाम होता है यद्यपि घट के द्वारा आकाश का विभाजन नहीं होता है घट में पानी लेकर चल सकते किंतु घट के अंदर आकाश लेकर कोई चलता है आकाश तो घाट के अंदर बाहर है घट को लेंगे तो घट ही चलेगा आकाश नहीं जाता है आकाश का विभाजन घट से नहीं होता है और केवल नाम हुआ क्या घट बनी गया तो घटाकाश घट को, तो कास। तो को तोड़ दिया तो घटाकाश महाकाश एक हो गया पहले भिन्न था ना भिन्न हुआ ही नहीं तो खाली भेद शब्द प्रयोग करते घटाकाश नाम कहते थे घट को तोड़ दिया तो घटाकाश नाम नहीं प्रयोग किया तो घटाकाश महाकाश में मिल गया कहीं घटाकाश घट नहीं रहा तो घटाकाश कहाँ गया घट जो नहीं रहा उसको घटाकाश कहेंगे पहले घटाकाश कहते थे अभी घट्ट तोड़ने के बाद घटाकाश कहाँ गया कहेंगे महाकाश में एक गया। हो गया वही घटाकाश इसी प्रकार सर्वमेव आविशंति उपाधि नष्ट हो गया तो सर्वात्मक स्वयं पहले से ही उपाधि परिच्छिन्न बुद्धि अज्ञान की कारण थी वो नष्ट हो गई सर्वात्मक ब्रह्म हो जाते हैं वो भी गौण प्रयोग ब्रह्म हो जाना प्राप्त कर लेना संप्राप्य समवगम्य एनम संाप्य प्राप्त करना ज्ञान प्राप्ति है कि अपने स्वरूप ही एनम आत्मा एनम का था आत्मा ऋषय दर्शन बंत ज्ञानी तेन वो ज्ञान नृप्ता ज्ञान होने से ज्ञान से ही तृप्ता ज्ञान नृप्ता न बाह्य नृप्ति साधन न शरीर उपचय न बाह्य तृप्ति का साधन शरीर वृद्धि का कारण अन्न हो धन सम्पत्ति हो जितने भी हो उससे तृप्त कोई नहीं हुआ है ज्ञान से तृप्त कृता आत्मा परमात्मस्वरूपेण निष्पन् आत्मा सत पत्मस्वूप से आत्मा निष्पन्न हो गया एक हो गया होगी वीतराग विगतरागा दोषा देश अभिनदी दोस नष्टे प्रशाता उपरतेद्रिय उपरीता उपरतापरंद्रिया तो एवं सर्वगम सर्वत, ते भूतागम सर्व्यान आकाशवत्व प्राप्य नोपति पर एक देशन ते ते भूता ते ये ज्ञानी शांतवीतरात्मा गे एवं भूता ऐसे ज्ञान निपर सर्वगम ब्रह्म को प्राप्त करते सर्वं, सर्वत्र गच्छति कर गति ग्छति है, सर्वत्र जाता है सब को व्यापक करता है स नहीं सर्वव्यापक पहले से हे तो भी सर्वगत कहते यथा यहावगत आकाशम, आकाश सर्वगत है आकाशवत सर्वगत सर्वगत का जता है सर्व्याव्यापक के लिए दृष्टान्त आकाश है आकाशवत आकाश जैसे सर्व्यापक हे के अनुसार आकाशीय परिचन्न है उसकी उत्पत्ति होती है तो भी लोक में आकाश अनंत है न्याय मत में आकाश अनंत है वैज्ञानिक लोग कहेंगे आकाश का अंत नहीं होता है सर्वव्यापक सर्वव्यापक आत्मा के लिए दृष्टान्त आकाश ही है आकाश सब के अंदर बाहर है एक ही आकाश छोटे से छोटे हो बाहर से बाहर हो सब के अंदर बाहर है और आकाश में कोई क्रिया नहीं होती है कोई ले नहीं सता है जला नहीं सकता काट नहीं सता है इसी प्रकार आकाश से भी सूक्ष्म है आत्मा सर्वव्यापक सर्वव्यापक आकाश जैसे एक है इसी प्रकार आत्मा एक ही सर्वत्र सर्वगम प्राप्य इसको प्राप्त करते सर्वगो प्राप्त कर लेते सर्वगो के साथ एक हो जाते हैं सर्वगम सर्वव्यापिनम आकाश की समान सर्वतः प्राप्य उसको प्राप्त कहाँ करना सर्वतः सर्वत्र सर्वत्र प्राप्त है न उपाधि पर छिन्न एक न एकदेश प्राप्त हो स नहीं पुरा प्राप्त एक हो गया कि तब्रह्म अद्वय आत्म प्रतिप्य एककेश प्राप्त नहीं करते तो क्या ब्रह्म को ही जो ब्रह्म एक अद्वित ब्रह्म अद्वय अद्वैय आत्मा को ही अद्वय ब्रह्म को ही आत्म प्रतिपद्य अद्यय ब्रह्म को आत्मत तो तो प्रतिपति ज्ञान हो गया तो प्राप्त हो गया और ज्ञान से अप्राप्ति ब्रह्म है अप्राप्त ब्रह्म नष्ट हो जाना ही प्राप्ति है धीरा अत्यंत विवेके न अत्यंत विवेकी धीर है विवेक करने वाले विवेकी होते धीरा अविवेक से अधैर्य होता है धीरे धैर्य नहीं होने से क्रोध काम चांचल्य सब होता है और विवेक करने पर विचार करने से विवेकन धीर होता है धीर धैर्य है विवेक करके हमेशा ही सत असत विवेचन है इष्टानिष्ठा इस्टा विवेचन है और जब सुख दुख मिलता है उसमें विवेचन करें, ये दुख का कारण क्या है क्यों दुख मिला कोई दूसरे दुख दे देता है कभी कोई दूसरे नहीं दुख देना पर अपने स्वास्थ्य खराब होता है किसको दोष देना चलते समय फिसल कर गिर पड़ते हैं किसने दो दुख दिया क्या कारण है, का का अपना, है। का अपना ही कर्म है अपने कर्म लेकर करके आए उपार्जन करके लेकर आए पुटली बांध करके जब आए साथ में कर्म लेकर करके आए उसको भोगने के लिए अपना अधिकार है अपने लेकर आए दूसरे को दोष देते हैं किसी का कोई दोष नहीं, अपना ही कर्म फल है ये विवेक करके जब दुख प्राप्त होता है समझ ले मेरे पाप कर्म मैंने कभी पाप कर्म किया था किसको दुख दिया था वही अभी मिलता है सुखमित जो कुछ पुण्य पुण्यकर्म लेकर आएगे कर्म खत्म हो रहा है यही विवेक करके भी धैर्य धीरक होना चाहिए अधैर्य होने से थोड़ा कुछ हुआ तो बस खुश करके नाचने लगे थोड़ी कुछ आ, तु, तु, तुरंत मुख काला हो जाएगा लाल हो जाएगा क्रोध हो जाएगा यह नहीं अत्यंत विवेक तभी साक्षात्कार परमात्मा की प्राप्ति होती ये सब सामान्य ये तो सब जैसे जल में तरंग पानी से वायु से हिलता है तरंग थोड़े होता ही रहता है ओ यही से चलता रहेगा यह संसार ऐसा नाटक है अंतकर्ण में अपने पुण्य पाप कर्म के अनुसार सुख दुख आदि निंदा स्तुत्यादि चलता रहेगा उसमें बिल्कुल शांत उसके कोई विचार नहीं करके ये समझ ले कि ये जितने कर्म है इतने फल देगा भोगना ही है उसके लिए विचार करना ही नहीं जो है लिखित तो है पहले जितने लेख रखाया जो उसने ही भोग इतने भोगना है इसलिए कुछ नहीं जो होता है ठीक है अपना लक्ष्य उद्देश्य क्या है उद्देश्य को सामने रख कर के आगे चलना है उसको भूलना नहीं चाहिए सुख दुख निंदा सुति इतने मात्र से यदि अपने लक्ष्य को भूल गया वही मूर्खता है लक्ष्य है कहाँ जाना है ये तो रास्ता में कोई चोट लग गया गिरी पड़ा तो भूल जाता है कहाँ जाना था थोड़ा कुछ होता है हो गया तो आगे चलते हैं जहाँ जाना है चलना है तो आगे चलना कुछ हो जाता है चलो आगे चलो इसी प्रकार यहाँ कुछ होता है तो अपने लक्ष्य को भूलना नहीं लक्ष्य को भूल गया तो वह धीरता है धीरे अत्यंत अत्यंत विवेक आने वाले युक्तात्मा नुक्त है समाहित नित्य समाहित स्वभाव थोड़े देर बैठ कर ध्यान कर लिया समाधि लगा दिया ऐसा नहीं थोड़ी देर समाहित बैठ कर दरवाजा बंद फिर बाद में चलो थोड़ी देर मौन रह गया एक घंटा बाद में कुत्ता जैसे भुगते रहो ये कुछ नहीं ऐसे नियम में नित्य समाहित हमेशा ही समाहित समाधान नित्य समाहित स्वभाव जब हमेशा ही समाहित रहनेगा और जितने अवसता है बिना प्रयोजन शब्द उच्चारण नहीं करना चाहिए और नहीं तो हल्ला करते रहे थोड़ी हरिओम हरि ओम कहेंगे तो चुप ना नहीं तो भोजन करते समझ बढ़ जाते ना लोग सब यही महात्मा लोग तो सही लोग तो सब बैठते भोजन <laughs> के लिए जाते हैं तो आदर्श सब हो से ओ, जो फिर वो कोई वीरंद्राम द्वारा हरे ओम ओम हरे ओम कह कर गाने पर थोड़े थुड़ थोड़े धीरे धीरे क्योंकि इतने जोर से बोलते हैं जब गीता पाठ में इतने जोर से नहीं बोलेंगे <laughs> मंत्र पाठ में वेद पाठ में इतने जोर नहीं होता है उस समय तो सब सिद्धा बन जाएंगे चुप रहेंगे और जब अन्य समय में इतने जोर से बोलेंगे कभी कभी लगता है कि सब तो बाहर से कोई लोग सब आगे क्या <laughs> बाद में देखा गया बाहर से कोई नहीं यही सब वेदांत श्रवण करने वाले ही है भक्तों लोग देखेंगे तो, लो देखें तो सोचेंगे यही वेदांत तो स्वर्ण करने वाले का यही स्वभाव होता है वो <laughs> साधु महात्मा ऐसे करते तो हमसे क्या अलग है इसे तो अधिक ऊँचा शब्द हम भी करते हैं <laughs> ये नित्य समाहित तो। आते समय जितने आवश्यक बैठते समय परमात्मा चिंतन करें हमें भगवान का भोजन मिलता है तो परान्न भोजन करते हैं कोई देते हैं हमें खाते हैं जो देते हैं उनका कुछ तो कर्म पुण्य कर्म हमारा हाँ उल्लेंगे उनके कुछ पाप भी दे देंगे और अपने उसी में उसी समय भजन करके शांत तो होकर के भोजन पाना है व्यर्थ बात हलागुला नहीं करना शब्द कहा जाता है कि जिसको बोलना उसको सुनाई पड़े अन्य को विक्षेप नहीं हो शब्द उच्चारण करते समय सोचे दूसरे को तो विक्षेप नहीं होता है यदि दूसरे को विक्षेप होता है कोई शब्द प्रयोग करता है किसी के कान अन्य को यदि विक्षेप हुआ कोई चिंता न करता है आप बहिमुख आप चिंता नहीं करते इसका अर्थ मतलब नहीं कोई चिंता नहीं करता है कोई अपने भगवान का नाम लेता है कोई सूत्र श्लोक आदि कंठस्थ करता है कुछ शांत बैठ है तो आप हला गुला करके उसको कष्ट दिया तो पाप लगे नहीं कोई भजन करने में विक्षेप करना तो ये होता है अस्त्र का स्वभाव हो जाता है जो कोई सत्कर्म में कर्म में भजन में विक्षेप करने वाले कौन करते अश्वुल पहले जाग आदि का नाश करते असुर आश्वर्य प्रकृति इसलिए कभी दूसरे को विषय पर नहीं हो जितने जिसको कहना इतने सुनाना अब ज्यादा भी जरूरत नहीं बिना मतलब जोर से क्यों बोलना जहाँ नहीं बोलने चलता है वहाँ चुप रह जाए क्यों बोलना थोड़ा बोले कोई बोला तो दूसरे और जो और जोर से बोलते बोलते बहुत हो जाता है वो अपने ये शक्ति का ह्रास होता है वाघ भगवान ने दिया वाघ इंद्रिय उसका सदउपयोग करे शब्द संस्कृत शब्द उच्चारण श्लोक आदि का पाठ स्त्रोत्र आदि का पाठ इसलिए ये रखा गया जो नियम है भजन कीर्तन भी एक आवश्यक है जितने प्रकार भजन है सब आवश्यक है इसलिए जो भगवान का नाम लेकर नाचते हैं कीर्तन करते हैं और कीर्तन करते समय जोर से कीर्तन करे तो अंदर से कुछ रजगुण क्षय होता है और भगवान का स्मरण होता है प्राणायाम हो जाता है कुछ दुर्गुना निकल जाता है इसलिए तो भजन भी करना पड़ेगा करना चाहिए तो अलग से मन ही चाहे नहीं करें इतने नियम बना गया उसमें सब हो जाता है जब पाठ के समय स्त्रोत्र पाठ है आरती महीनों पाठ है गीता पाठ करते समय शांति पाठ करते समय जोर से बोले जोर से बोलने के लिए कोई वहाँ निषेध है वहाँ जोर से नहीं बोलेंगे वहाँ तो कहते जोर से बोलो कितने जोर से बोल सकते हैं अन्य समय जोर क्यों कहना यदि गीता पाठ करते समय महिमन आरती पाठ करते समय जोर से जो जो बोलो तो कीर्तन हो जाता है और बैठकर के पाठ श्रवण करते समय महमीन पाठ करते समय बैठो इसे ध्यान करो ध्यान मतलब उसी समय ध्यान करने का अर्थ नहीं कि चुप हो जाना ध्यान स्थिर होकर के हो और पाठ के साथ साथ ध्यान जैसे जप करते हैं भगवान का नाम जप करते ध्यान करते इसी प्रकार पाठ के साथ साथ अर्थ चिंतन करें तो ऐसे करने से कीर्तन भी हो जाता है जोर से बोलने से थोड़ा वाग इंद्रिय का शब्द प्रयोग करेंगे ना अन्य समय फिर बोलने की छानी होगी जो लोग मही मिना में पाठ करते समय चुप रहते ना उनको शक्ति अभी है बोलने का फिर कब बोलेंगे बाद में आगे पीछे भोजन खत्म समाप्त होते ही जोर से बोलेंगे नहीं तो भोजन के कि पहले जोर से बोलेंगे और जो गीता पाठ होगा तो चुप हो जाएंगे ये आशुर्य प्रकृति है अपने आप देखे ये हमारा स्वभाव क्या है आश्वरी प्रकृति है सात्विक है स्वयं में विचार करे बाहर भोजन गीता पाठ के पहले बाद में भोजन होते ही तुरंत क्यों हो शांत रहे भोजन गीता पाठ करते समय वेद पाठ करते समय आरती मेहनत से जोर से बोले जोर से बोलने से अन्य समय शांत भगवान का चिंतन करे ये थोड़ा अभ्यास करना पड़ता नित्य समाहित आत्मा हमेशा ही समाहित होने का प्रयास करें ये थोड़ी देर हो गया बाकी सो ऐसा नहीं बुरा बुरा जितने हो सता है इसलिए नित्य समाहित स्वभाव हमेशा ही सर्वमेवम सर्वमेव सर्व प्राप्त करते शर्षपात कालेवस सर्वपात काल सौक प्राप्त करते शर्पात काले आयी अवकारा सर्व सर्वे आयसंति श्रपाते समस्त भी सौक प्राप्त कर लेते भिन्ने धटे भिन्ना घटाकाश गा व घट हो गया जिस प्रकार घटाकाश महाकाश एक गया। हो गया भिन्ने घटे भिन्ने मतलब नष्ट हो गया घटा घटाकाश जैसे महाकास एक हो गया इसी प्रकार अविद्या कृतो उपाधि परिच्छेदम जहती जहती बहुवचन है एकवचन है एकवचन क्या बनेगा दिवचन है एक बनेगा हाँ जही तो जही तो उपाधि परिच्छेदम जहती उपाधि परिच्छेद अविद्यात उपाधि उपाधि परिच्छेद को छोड़ देते हैं उपाधि परिच्छेद को छोड़ देना छूट जाता है ज्ञान होते ही इसी प्रकार एक प्राप्त होने के अर्थ उपाधि परिच्छन तो बुद्धि नष्ट ही परिच्छेद तो एक हो गया एवं ब्रह्मविदो ब्रह्मधाम प्रवेश ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मधाम ब्रह्म को प्रवेश करते धाम शोधन के ब्रह्मधाम प्रवेश करते हैं वेदांत विज्ञान सन्यास वेदातनिश्चितासोगात शुद्धस ब्रह्म लोकेशु परामता पैर मुच्यं सर्वे वेदांत विज्ञान वेदातनिश्चिता था वेदातजन्यज्ञान सुनिश्चिता है येद्तवाक्य से ही ज्ञान होता है वेदांत प्रमाण ज्ञान तो प्रमाण से होता है ज्ञान प्रमा यथार्थ अनुभव को प्रमाण कहते और प्रमाण से उत्पन्न होता है जो ब्रह्म ज्ञान है प्रमा है जिससे अज्ञान की निवृत्ति होती है वो प्रमाण से उत्पन्न होगा ब्रह्म ज्ञान किस प्रमाण से वेदांत प्रमाण शब्द वेदांत महावाक्य तत्व मश्याद महावाक्य वो महावाक्य इसे प्रमाण है इसको कहते तत्वावेदक प्रमाण तत्व को ज्ञान कराने वाले प्रमाण है ये प्रमाण इतने प्रमाण प्रबल प्रमाण है वेदांत प्रमाण सज्जन ने ज्ञान से प्रत्यक्षादि प्रमाण का भी बाध हो जाता है शब्द प्रमाण से प्रत्यक्ष प्रमाण का बाद हो जाता है चंद्र दिखता है छोटा ज्योतिष शास्त्र से निर्णित होता है चंद्र बहुत बड़ा है वैज्ञानिकों भी कहते को हो बहुत बड़ा है और आपको दिखता है छोटा तो आप क्या चंद्र जितने छोटा दिखता इतने मानते हो बड़ा मानते हो बड़ा मानते क्या प्रत्यक्ष दिखता है बड़ा तो भी शब्द प्रमाण से बड़ा निश्चय और कहाँ शब्द प्रमाण से आ सामान्य शब्द प्रमाण से भी ये प्रत्यक्ष चंद्र छोटा दिखता है प्रमाण का बाद हो जाता है इसी प्रकार वेदांत प्रमाण से प्रत्यक्ष दिखता है सारे प्रपंच लगता है सत्य श्रुति नेह नाना नाना है नहीं ब्रह्म में अनेक है नहीं दिखता है किन् नहीं तो दिखता है चंद्र छोटा और ज्योतिषा शब्द प्रमाण का चंद्र बड़ा है किस मानना है प्रत्यक्ष को मानना है या शब्द प्रमाण को। अ प्रत्यक्ष दिखता है द्वेत प्रपंच सब सत्य लगता है कहते तो मानना है यहाँ बड़ा कठिन है प्रत्यक्ष नाना ही मानना चाहिए शब्द प्रमाण से एक अद्वितीय ब्रह्म मानना चाहिए शब्द प्रमाण से एक अद्वितीय ब्रह्म वो देखना कितने है चंद्र छोटा मानते बड़ा मानते तो कोई संशया नहीं के लोग कहते हैं तो उसमें बड़ा प्रामाण बुद्धि है वाक्य वेद प्रमाण है तो नेह नाना किंचन ब्रह्म में नाना है ना नहीं।, नहीं हाँ ऐसे मान लेने से जो दिखता है उसको क्या कहेंगे मिथ्या है मिथ्या तो बुद्धि करना प्रत्यक्ष प्रमाण से दिखने पर भी वो है ही नहीं यहाँ बड़ा कठिन होता है अग्नि गर्मी है बराबर ठंडी है ठंडी गर्मी लगती है नहीं कैसे करेंगे सपना देखते समय ठंडी गर्मी कभी लगती है सपने में या नहीं लगेगी क्षित पिपाशा है होती है वो सत्य है ना क्षुधा सत्य है पिपाशा सत्य सपने में इस जैसे स्वप्न में सत्य लगने पर भी मिथ्या है इसी प्रकार यहाँ भी सत्य लगता है जरूर किंतु वास्तव नहीं ये ये वेदांत विज्ञान सबसे प्रबल प्रमाण इस प्रमाण से प्रत्यक्ष आदि सब प्रमाण प्रत्यक्षता तो सबसे ज्येष्ठ प्रमाण अब प्रत्यक्ष का जहाँ बाद हो गया तो अनुमान आदि की क्या गति सब प्रमाण का बाद हो जाता है ये वेदांत प्रमाण वेदांत विज्ञान है ना सुनिश्चित अर्थ है जो अर्थ है जीव ब्रह्म कथा है वेदांत प्रमाण सुनिश्चित होता है ऐसा अर्थ जिनका निश्चय हो गया सुनिश्चित अत्यंत निश्चय संशय विपर रहित ज्ञान हो गया संन्यास युगात संन्यासकर्म संस ऐसा संन्यासी युगात यतय शुद्ध सत्व यत्न करने वाले शुद्ध शुद्धम शुद्धम सत्व सत्वगुण शुद्ध है सत्वगुण कभी अशुद्ध होता है सत्वगुण रजगुण तम गुण मिश्रित हो जाएगा तो अशुद्ध हो जाएगा सत्य तो शुद्ध है कि सत्वगुण के पास यदि रजगुण तम गुण उसके साथ मिली गई अशुद्धि हो जाती है सत्व तो रजगुण तम गुण कम तभी कहता अंत शुद्ध हो गया ते ब्रह्म लोकेशु कहा गया ब्रह्म ही लोक ब्रह्मलोक लोक एक वचन है तो बहुवचन कर दिया अनेक जैसे तो बहुत उसको प्राप्त करते करके परांत काली। अंत अंतकाले है अंतकाल में परांत काल एक परांत एक अपरांत अंत में संसारिक लोग जो प्राप्त करते है अंतकाल देह समाप्त होता अंत काल होता है और परांत नहीं एक बार अंत हुआ फिर जन्म फिर अंतो फिर जन्म फिर मरना फिर जन्म फिर मरना ये अंत काल पर नहीं हुआ परांत काल होता है जिसके आगे फिर जन्म मरण नहीं होगा अपरांत है ज्ञान होने के बाद परांत काले पर अपरा अपरात होता है निकृष्ट अपर नहीं पर होता है सबसे श्रेष्ठ अंत उसके बाद फिर जन्म मरण नहीं परामृता परम अमृतम ये शाम परम अमृता अमृत ब्रह्म आत्मस्वरूप जिनका परम ब्रह्म हे अमृत आत्मस्वरूप परम अमृत ब्रह्म हे परम अमृतम ये परम अमृतम यशा परम निरत अमृत है जिनका जैसा तैसा स्वूप ये आत्मभूतम ये पराम अमृता ब्रह्म जिनका स्वरूप है सर्वे परिमुच्य सब सबर मुक्त हो जाते हैं ज्ञान होने के बाद च जनित विज्ञान वेदांत विज्ञान वेदांत प्रमाण ज्ञान होता है उससे उत्पन्न होता है वेदांत से उत्पन्न होता है विज्ञान इसलिए वेदांत के साथ विज्ञान का वेदांत विज्ञान का वेदांतता जातम विज्ञान वेदांतजनित विज्ञान वेदांत से जो उत्पन्न ज्ञान होता है वेदात विज्ञान तस्थ परमात्मा अर्थ वेदांत विज्ञान है ना सुनिश्चित अर्थ है यु इसका अर्थ विषय परमात्मा है विज्ञ अहम अस्मी ब्रह्म इस प्रकार जो है, ज्ञान है विषय स्वर्थ सुनिश्चित वेदांत विज्ञान से जो अर्थ आज जीव ब्रह्म की एक जिनका निश्चय हो गया निश्चित है ते वेदांत विज्ञान सुनिश्चिता था ऐसे ज्ञानी लोग मुक्त हो जाते हैं संन्यास युग तेज संन्यास युगा संन्यासते त्याग सर्व कर्म परित्याग लक्षण होगा था सर्व कर्म परित्याग संयासी सर्व कर्म परित्याग किसले सर्व कर्म त्यागने का था कर्म के फल की इच्छा नहीं हो तो कर्म त्याग कर्म का फल कर्म करने से स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति है मानस कर्म भी उपासना है वो कहने पर देवत्व की प्राप्ति ब्रह्म लोक प्राप्ति है कर्म फल की इच्छा नहीं होने से साधन का त्याग कर्मत्याग का अर्थ खाली कर्म त्याग कर दिया इतना नहीं कर्म त्याग तभी होगा कर्म फल की इच्छा नहीं तो कर्म फल की इच्छा नहीं उनसे कर्म त्याग सर्व कर्म परित्याग जो संन्यास है ये उपलक्षण है ऐसा संन्यास का इच्छा मात्र का त्याग कर दिया तो कर्म त्याग करना है और धन प्राप्ति की इच्छा है तो कर्म त्याग कैसे करेगा शास्त्रीय कर्म नहीं करेगा तो फिर अशास्त्रीय कर्म करेगा धन प्राप्ति की इच्छा शास्त्रीय कर्म नहीं करेगा तो क्या करेगा चोरी करेगा निषिद्ध कर्म करेगा इसी प्रकार जैसे धन हो सब किसी की प्राप्ति की इच्छा है प्राप्ति की इच्छा तो कर्म करेगा कर्म त्याग तभी होता है जो इच्छा त्याग हो जाए इसलिए स्नात सन्यासी मुख्य सन्यास का अर्थ है तब तो इच्छा का पुत्रषण वित्तीय लोके स्णा इच्छा का त्याग हो जाए तो उसके साधन सर्व कर्म परित्याग सर्व कर्म परित्याग कर्म का त्याग है यही सर्व कर्म परित्याग लक्षण सन्यासी है उसका लक्षण ज्ञापक है जो आगे इच्छा नहीं करता तो उसका साधन भी नहीं करता है कर्म नहीं करेगा तो धन की आवश्यकता नहीं सब का त्याग इस संयासीगात तो संयास्य श्रवण कु ब्रह्मचारी गृहस्थ आश्रम है तो धर्म आश्रम धर्म पालन करना चाहिए आश्रम धर्म पालन नहीं करके तो प्रत्यवाय होता है वेदांत श्रवण करने के लिए वेदांत श्रवण मनन निधिहासन उसको ही केवल करते रहे तो अपने आश्रम धर्म पालन करने में काठिन्य होता है नहीं करेगा तो प्रत्यवाय इसलिए सन्यास करते हैं केवल वेदांत निष्ठा करने के लिए ये नहीं कि के सन्यासी केवल पूजा के लिए और करते कभी कहते ये संध्या वदन करते करते बड़ा थके संन्यास ले लो सन्यास लेने से और संध्या करने ना पड़ेगी कि ये नहीं इतने मात्र के लिए सन्यास नहीं सन्यास लेकर के श्रवण मनन निध्यासन करना उसके लिए समय अभाव होता है उसके लिए यदि श्रवण मनन निध्यासन बराबर करना है तो ब्रह्मचारी अवस्था में शिक्षा योग्य बहुत है जो कर्म संध्या आदि वो करने के लिए समय नहीं मिलता तो उसको सन्यास और वैराग्य भी दृढ़ चाहिए तो संन्यास होने से सन्यास से श्रवणों को रिया के बाद श्रवण श्रवण के साथ साथ आगे मन निध्यासन श्रवर्ण अंगी है श्रवण कुरियात कहेंगे तो देवदत्ता आगत देवदत्ता आया तो उसका हाथ पाद को रख करके आया और देवदत्ता आया तो अंगों के साथ है अंगी के नाम से अंगों का ग्रहण हो जाता है श्रवण कुरियात श्रवण मन निध्यासन तीन में अंगी कौन है श्रवण का नाम ले, ले लिया तो मन निध्यासन छुट जायेंगे उसमें तो अंतर्भुद श्रवण मन निध्यासन यही करना है संन्यास लेकर के श्रवण कुरिया तब सन्यास युगात यत सन्या सर्वकर्मत संन्यास युगात फिर क्या करते हैं केवल ब्रह्म निष्ठा स्वरूपात यही संन्यास योग केवल ब्रह्म निष्ठा स्वरूप ब्रह्म में निष्ठा यही स्वरूप और कुछ नहीं करना संन्यास का युगात यही संन्यास युग ब्रह्म निष्ठा स्वरूप युगात यत यत्न करने वाले वेदांत श्रवण मनन नहीं करना है सन्यासी को ये नहीं करता तो यत्ति नहीं ये यत्ति का अर्थ यत्न करने वाले ही साधना वे संन्यासम का धर्म ही श्रवण मननिध्यासन शुद्ध सत्व है शुद्धम सत्वेश संयास ये होगा तो शुद्ध, शुद्ध सत्व सारे इच्छा का त्याग कर दे तो अंतगोण शुद्ध होता है अंतगुण शुद्ध नहीं होता है तो इच्छा का त्याग नहीं होगा संन्यास करते समय प्रतिज्ञा करते कुछ नहीं इसलोक अब स्वर्ग को कोई कुछ नहीं चाहिए सब सबका मैं छोड़ देता हूँ संकल्प करते सब छोड़ देता हूँ का त्याग सब इच्छा का त्याग करने से अंदर से इच्छा का त्याग हो जाए तो शुद्ध होता है सब तो अंतकोण शुद्ध होता है ये सन्यासी को तो प्रतिदिन हमेशा ही याद रखना होता है ये पूरा सब प्रेष बोल करके सन्यास लेते तो हमेशा सब इच्छा का त्याग करता हूँ इच्छा का नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए इस लोक परलोक में कुछ नहीं चाहिए ये बार बार रोज रोज नहीं चाहिए कि फिर क्या चाहिए केवल पर ब्रह्म ज्ञान साक्षात्कार और कुछ नहीं चाहिए सब इच्छा का त्याग तभी अंतकोण शुद्ध होता है जितनी इच्छा अधिक है इतने कलुषित है अंतकोण की अशुद्धि अशुद्धि इसका इसकी परीक्षा कैसे करनी देखी नहीं इच्छा बहुत ही इच्छा कम है घर छोड़ के आते समय इच्छा अधिक थी अभी कम हो गई अब पहले इच्छा कम थी अब बढ़ गई यदि इच्छा बढ़ गई तो अंत कोण शुद्ध हो गया अशुद्ध हुआ इच्छा कमती हो तो अशुद्धि होती है ये विचार कर देखे क्या छोड़ कर आया क्या प्राप्त करना हाँ यदि कोई ऐसे ही छोड़ कर आया होगा सम्मान मिलेगा साधु बन से घर में कोई पूछते नहीं वो तो बात अलग है वस्तु तो ऐसा कोई आया तो भी ऐसा यदि कोई आ गया तो भी आने के बाद तो कम से कम पता चले साधु बनने का और लक्ष्य क्या उद्देश्य क्या साधु बन गए ते से महत बड़े बड़े मत फल प्राप्त कर सकते हैं ये छोटे सामान्य निकिष्ट चीज़ के लिए क्यों सोचना ये धन सम्पत्ति मान सम्मान के लिए साधु नहीं बने साधु बनने से जो पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है कितने गृहस्थ लोग बड़े तड़पते हैं बड़े दुखी होते हैं संसार में जिनके परिवार है परिवार छोड़ करके कहां कर के कहाँ कर सकते कितने लोग कहते बहुत इच्छा है आकर सुनने के लिए क्या आकर नहीं आ पाते उसकी शादी हो क्या कुछ क्या है किसका स्वास्थ्य खराब पहले तब तो इच्छा नहीं करते हैं जब इच्छा करते उस समय उम्र हो जाए पर स्वास्थ्य खराब बहुत हो गया अपने स्वास्थ्य खराब दूसरे किसका स्वास्थ्य कर नहीं पाते बड़े दुखी होते हैं और सन्यास का ही साधु का ही एक कर होता है तो ये विचार करके जो लक्ष्य मुख्य वही करना और बाकी सोचोड़ तो कर सब इच्छा का त्याग करके श्रवण मनन परमात्मा की प्राप्ति सबसे बड़ा जो श्रेष्ठ है कर्म मनुष्य मात्र जीव के लिए यही कल्याण परम कल्याण श्रेय मार्ग में चलना सब इच्छा छोड़ कर परमात्मा को प्राप्त कर लेना स्वयं यहाँ जीव जो संसारी स्वयं अपने को ब्रह्म हो कर के भी अपनी दुखी मानता है मिथ्या अज्ञान के कहना और उसी अज्ञान की निवृत्ति कर सकता है यदि कोई चाहता है चाहने पर कोई मंत्री बन जाएगा राजा बन जाएगा सम्राट बन जाएगा कभी नहीं ये प्रारब्ध नहीं तो किन्तु परमात्मा प्राप्ति के लिए कोई प्रारब्ध नहीं होता है प्रारब्ध कर्म तो सुख दुख देने के लिए शरीर देने के लिए हो गया मनुष्य शरीर मिलेगा जिस प्रारब्ध कर्म से और जो इतने बुद्धि सुख दुख जो मिलेगा अब आगे आप परमात्मा प्राप्ति के लिए यदि विचार करके सत्संग किसी प्रकार कोई साधु बन गया तो भी साधुओं के बीच में रह करके इतने कम से कम सीखना है साधु बनने का उद्देश्य क्या है हमको क्या श्रेष्ठ फल क्या प्राप्त कर सकते हैं अब हमको क्या मिल सकता है क्या प्राप्त करना चाहिए प्रारब्ध में नहीं तो कभी अधिक नहीं मिलेगा सुख दुख समान है जितने प्रयत्न करने परे भी तो फिर किस प्रयत्न करना प्रयत्न करने से कोई सुखी हो जाएगा दुख नहीं मिलेगा संभव है नहीं ये साधु हो सम्राट हो कोई भी हो प्रयत्न करेगा तो दुख नहीं भोगना पड़ेगा सुख ही मिलेगा हो सकता है अवश्य भाभी भावान प्रतिकार भवेद तदा दुखे न लिप्य रन नलराम उनका भी दुख भोगना पड़ा इसलिए दुख तो सबको भोगना पड़ा युद्धिष्ठ भेमा अर्जुन असमर्थित है क्या कितने उनको भोगना पड़ा इसलिए भोगना करना पड़ेगा सब कुछ उसके लिए कोई सोचना नहीं चाहिए महत फल परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं इसलिए उसके लिए ही चलना है तो सब छोड़ करकेवल इच्छाओं का त्याग करके शुद्ध होते हैं तो संन्यासी जितनी जितनी इच्छाओं का त्याग इच्छा कौन से नहीं मिलेगा तो इच्छा क्यों करना इच्छाओं का त्याग करके एक परमात्मा प्राप्त करने की इच्छा रहे तो सत्वा। शुद्ध सत्वा संन्यासा तेज शुद्ध सत्वा अंतगुण शुद्ध तभी है साधन करते करते यदि इच्छा वासना कमती होती है तो साधन ठीक चल रहा है साधन करते करते इच्छा बढ़ती है इसमें असंतोष यहाँ सुविधा नहीं वहाँ चलो वहाँ सुविधा नहीं यहाँ चलो कुछ लोग ऐसे ही करते हैं वहाँ अच्छी सुविधा वहाँ अच्छा सुविधा वहाँ अच्छा सुविधा सुविधा के लिए इधर उधर भागे इच्छा बढ़ने पर अंतकण की अशुद्धि अंतकण अंतगोण अशुद्धि होने से जो साधन हो गलत है अंतकण शुद्ध हो तो संतोष चाहिए जो मिलता है पर्याप्त है साधन के जहां होना चाहिए शुद्ध सत्व तभी अंतकण शुद्ध होगा तो ही परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है ते ब्रह्म लोके से पर काले संसारी ये मरण काला ते संसारी लोग मरते उनका अंत है किन्तु परांत नहीं अपरांत क्यों परम नहीं है आगे फिर चलेगा आप फिर अंत होगा फिर जन्म फिर मरण तहान अपेक्षा मुमुक्षु नाम जो संसार अवस्थान है देह परित्याग काल परांत काल मुक्षों के ज्ञान होने पर संसार समाप्त हो जाएगा देह परित्याग का काल हुआ उपरांत काल पर प्रकृष्ट अंत काल प्रकृष्ट अंत काल का अर्था आगे प्रेमरण को प्राप्त नहीं करेंगे को वृतु पुनर् मृत्यु मृत तो जिसके आगे पुनर्मरण नहीं हो अकोवा जातो जातो ये पुनर् जन्म वही गया आगे नहीं होगा पर प्रकृष्ट अंत काल पर साधका न बहुत्वाद ब्रह्म लोक ब्रह्म लोक ब्रह्म लोक में क्या समास सम प्रश्न है कर्मदारसे ब्रह्म लोक ब्रह्म लोक ब्रह्म कितने आ, लोकेशु बहुवचने अनेकवव दृश्य प्राप्यते ब्रह्म तो एक किंतु अनेकवदृश्य दिखता है अथवा एक ही, ही बहुत ही दृ साधकह से बहुजन कर दिया बहुवी दिखता है इसलिए बहुवचन कर दिया ब्रह्म लोकेशु ब्रह्म ही लोक ब्रह्मलोक ते ब्रह्म लोकेशु परामृता लो लो है अतः बहुवचन ब्रह्म लोकेश्वरी ब्रह्मणिर्थ ब्रह्मलोकसु अर्थ का न ब्रह्मण एक वचन ब्रह्मलोकसु बहुवचन करेक दिखता है प्राप्त होता है परम अमृतम Sam, एसे ये अमृतम ये पराममृता परम अमृतम अमृत का तो अमरणर्मक अमृत क्या है अमरण कौन है ब्रह्म परम ब्रह्म परम ब्रह्म यसा यसा यामा आत्मभूत ब्रह्मात्मूत यम ब्रह्मात्मूतम यहाँ जिनका ते स्वरूपमता पर हे ब्रह्म उनका स्वरूप कैसे जीवंत व ब्रह्म पुता ज्ञान हो गया तो जीते जी ब्रह्मस्वरूप हे परामृता सत परि पहले से ही मुक्त ब्रह्म ब्रह्मस्वरूप जीतेजी आगे देह समाप्त होने पर परिता मुच्यंति समता मुच्यंति समता सब और प्रदीप निर्वाणव प्रद्यो बुझ गया बस निर्वाण के समान घटाका का सबसे घटाकास घट तुटीका तो घटाकाश महाकाश एक हो गया निर्वृत्तिम उपयाति निर्वृत्ति निर्वाण सुखपरम निर सुखों को प्राप्त करते हम टीका में प्रदीपस्य से वर्तीकृत अवच्छेद्वंसे यथा तेज सामान्यता आपत्ति तद्वत प्रदीप जलता समय वृत्ति है तैलादि है वर्तीकृत समाप्त हो गया तो तेज जो तेज रूप प्रकाश वो कहाँ जाता है प्रद्यु भुजगण जलते हुए तेज बुझान से वो तेज कहाँ गया शून्य हो जाएगा तेज फिर अपने कारण सामान्य तेज के साथ मिल जाता है अभिव्यक्त होकर दिखता है अनभिव्यक्त हो जाता है तेज सामान्य आपत्ति तेज सामान्य के साथ मिल जाएगा तद्वत इसी प्रकार यहाँ शरीर हो गया ब्रह्म के साथ एक हो जाता है प्रद्यु निर्वाणव घटाकाश समान बर ब्रह्म में एक हो गया परि मुच्यंती परिसमानता तो मुच्यंते सर्वे न देशांतरम गंतव्यम अपेक्षंते मुक्ति होने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा कोई नहीं सर्वे देशांतर गंतव्यम न अपेक्षते कोई जाने का है नहीं तो नहीं जाएगा उसका प्राण भी नहीं न तसे प्राण उत्क्रामंती प्राणों का उत्क्रमण भी नहीं होता है वही घोटा नष्ट हो गया घाटा काश में किस क्या क्रिया होगी महाकाश में मिलने के लिए कुछ क्रिया है घाट तोड़ते समय कुछ क्रिया होगी आकाश में घाटा तोड़ेगा घाट तोड़ तोड़े से आकाश में कोई क्रिया नहीं इसी प्रकार उपाधि समाप्त हो गया ज्ञान हो से ज्ञान नष्ट हो गया प्रार्ध समाप्त हो गया उपाधि समाप्त हो गया सर रुपये की शकूणीनाव आकाशे जले वारीचर से चदम यथा न तथा ज्ञानवता गति ये महाभारत में शांति पर्व में शकूनी आकाशे शकुनी पक्षी उड़ते समय आकाश में उनका चिन्ह जले वालीचर चले वारीचर से पानी में चलने वाले मछलादी जल में चल जाते हैं जाने के बाद वो चिन्ह तो रह जाता है पद्म यथा न दृश्य तो पाद क्या दिखेगा पक्षी उड़ गए कहाँ पाद चिन्ह ढूंढते पानी में मिचल चला गया तो किस रास्ते गया देखो कहाँ चिन्ह है पद्म यथा न दृश्य तो पाद चिन्ह नहीं दिखता है तथा ज्ञान बताम गति ज्ञानियों की गति ऐसा है सब देखते कहाँ जाएगा किस रास्ता जाएगा वो जाना है ही नहीं जाना क्या है ज्ञानवताम गति यहाँ तो पक्षी उड़ जाना जल में बारिश चल चलना ये तो चलना है फिर भी रास्ता तो पद चिन्ह नहीं दिखता है इसी प्रकार ज्ञानवताम गति न दृश्यते ज्ञानियों की गति नहीं दिखती है वहाँ पद नहीं दिखता है यहाँ गति ही नहीं गति है ही नहीं दिखेगा किसी ज्ञानवताम गति इसी प्रकार देवा मार्ग मुहती है अपद से देवता लोग भी देखते है कहाँ जाएगा किस रास्ता देखो देवता को उत्तराण मार्ग से जाकर स्वर्ग में ब्रह्म लोग जाते हैं देखते अभी ज्ञानी किसरा अपदस्य पद चिन्ह देवांती देवता लोक मार्ग में मोहक प्राप्त करते हैं जिसका पद है नहीं उसके पद चिन्ह देखना चाहते हैं अपदस्य पद क्षण पद दिखने की चाहने वाले देवता लोग मोहक प्राप्त करते हैं वो जाता ही नहीं कहीं अन्व का अध्वसु इति श्रुति स्मृति व्यो देश परिच्छिना ही गति संसार विषय अन्वगा अध्वसु ग्छती अध्वगा मार्ग में चलने वाले न अध्वगा अनध्वगा अध्व रास्ता में नहीं जाते हैं तो कर, रास्ता में नहीं जाते हुए तो कहाँ जाएंगे अन्य रास्ता छोड़ करके जाना ही नहीं अध्वसु पार ही सुनव मार्ग में पार होना चाहते हैं पार होते हैं तो मार्ग नहीं किंतु तो मुक्त हो जाते हैं स्मृति स्मृति देश ये प्रमाण से उनका देशांतर अपेक्षा पूर्व के साथ उन्हें है न देशांतरम गंतव्यम अपेक्षाते हैं देशान्तर गंतव्य ही नहीं ये श्रुति प्रमाण से देश परिच्छन गति संसार विषय जहाँ गति है देश परिच्छन गति एक देश छोड़कर अन्य देश जाना पड़ो प्राप्त करेगा फलों को देश परिचिना जो फल होगा एक देश जाकर स्वर्ग जाएगा यहाँ से ब्रह्मलोक लोग जाएगा जहाँ गमन है संसार विषय टीका में पदम यथा न दृश्य पदम पादन्यास प्रतिबिंबम प्रतिबिंब न दृश्य तभावादेव पाद पाद, पाद रखने का चिन्ह प्रतिबिंब पाद रखने का चिन्ह पाद चिन्ह नहीं दिखता है पक्षियों का जल में बारीचर वारीचर मत, म मत्स्य मगरादि का क्योंकि नहीं अभाद पादचन है ही नहीं अन्नध्वगा अध्वसु पारयष्णव अधसारध्व पारयिष्णव पारयुत समपय्छति सप्ति काम अन्नध्वगा जो संसार गति को पार करना चाहते हैं संसार के पार होने वाले संसारध्वनाम पारयिष्णव अद्वस्तु अध्वस्सुप संसार्ग को पार होने वाले षष्ट्यर्थ सप्तमी अध जो षष्टि के अर्थ में अध्वसु पारिष्णु अध्वना पारिष्णव संसार को पार होना चाहते हैं ज्ञानी पारयुम कथा समपय संसार्ग को समाप्त करना चाहते हैं इच्छी समाप्ति काम समाप्त चाहने वाले अनध्वगा भवंती अनध्वग होते अध्व नहीं है मार्ग में चलते नहीं संसार समाप्त करना है तो जाना नहीं जाना होगा तो समाप्त नहीं होगा संसार मार्ग को समाप्त करना जो चाहते हैं कितने दूर जाने पर समाप्त होगा मार्ग जा करके समाप्त नहीं हो सकता है समाप्त जितने जाओ तो आगे बढ़ता है, आगे आगे इसलिए वो समाप्ति को चाहने वाले अध्वा नहीं अनध्वगा मार्ग में चलते ही नहीं चलेंगे तो समाप्त नहीं होगा नहीं चलते वहीं वही प्राप्त हो गया तर्क तो भी यही वह मोक्ष वक्तव्य त्या देश परिच्छन क्योंकि तर्क से युक्ति से भी सिद्ध होता है मोक्ष यही है क्योंकि यदि जाएगा देश परिच्छन ही गति संसार विषय परिच्छन यदि फल होगा और ब्रह्म नहीं है परिच्छन साध्य से जो साधन से साध्य प्राप्त होगा और तो फल भी परिचिन्न देश परिच्छन यदि हो गया फल वो तो नित्य नहीं है ब्रह्म नहीं है संसार विषय अब संसार के अंतर्गत है परिचन्न साधन साध्य तो आप परिच्छि साधनम तेना साध्यम परिच्छन साधन से जो साध्य होगा वो फल भी परिच्छन है देश परिचिन गमन है तो गमन से प्राप्त होगा तो संसार विषय जितने जाए तो संसार के अंदर ही चलता रहेगा ब्रह्म तो समस्तवात् न देश पर गव्य समस्तसर्व्रह्म ये देश पर उसका प्राप्त करने का नहीं यदि देश परिचिन्न ब्रह्म सियाद यदि ब्रह्म देश पर हो जाए तो परिचिन होगा तो ब्रह्म नहीं मूर्त्रव्यवत आद्यनवद्रिता सवैय अतक देश परिचिन्न हो जाएगा तो मूर्त पृथ्वी घटपटादिकन मूर्त द्रव्य के समान आद्यंत तो उत्पत्ति नाश वाला होगा अन्याश्रितम परिचन्न घटा दि अन्य में आश्रित होता है इसी प्रकार ब्रह्म होगा तो किसी में आश्रित होगा उसका कोई आश्रय चाहिए और सावैव हो जाएगा जितने परिचन्न वो सब सावैव है ये तो तार्किक लोग परमाणु कल्पना करते परिचिन किन्तु सावैव नहीं यही परमाणु कोई नित्य है ही नहीं सूत्रि विरुद्ध है पृथ्वी जल तेज बाब का परमाणु कहते निरवैव परिचिन भी मानते हैं निरवयव का परिचिन परिच्छद मानते हैं और निरवयव में संयोग मानते हैं संयोग होता है अव्यप प्रवृत्ति एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ संयोग होता है पूरा अवयव में संयोग नहीं होता है एक देश में संयोग होगा अन्य देश में नहीं होगा कोई वस्तु को पकड़ते हैं तो बाहर को पकड़ा अंदर वाला के साथ संयोग नहीं हुआ किसी को कलम पकड़ते कलम के पूरा देश में स्पर्श नहीं ना हाथ में पूरा देश में स्पर्श है और कोई छोटे वस्तु को पकड़ ले हाथ में तो बाहर वाला होगा अंदर वाला नहीं है एक देश में संयोग है तो एक देश में नहीं और है और परमाणु को निरवय कहते उसका संयोग भी कहते हैं निरवयव का एक देश में संयोग होगा एक देश में संयोग नहीं होगा ये कैसे बनेगा जो संयोग यदि अव्यापत्ति है निरवय में संयोग नहीं होगा यदि संयोग होगा तो दोनों मिलकर के यही परिमाण जितने था इतने होगा बड़ा नहीं होगा फिर द्व्योन का त्रीणु का आदि बड़ा नहीं बनेगा इसलिए न्याय में खंडित तो हो जाता है परमाणु नित्य कहेंगे उसका संयोग होता है दो परमाणु से द्व्योणु को तीन द्वोन त्रीणु को ऐसा बढ़ कर बड़ा बड़ा अवै बन जाएगा ऐसा नहीं है इसलिए जितने परिच्छन है सब वाले सवयव होते अनित्य है और कार्य वाले होकर कार्य होगा न तो एव विद ब्रह्म भव ब्रह्मशब्द का धातु से व्यापक है। पिछेद नहीं है, देशकाल दा थे दा है। नहीं नहीं देश काल वस्तुपरछेदय ब्रह्म है ऐसे ब्रह्म नहीं होगा परिचंद नहीं होगा अतस्त प्राप्ति देशपरचि भविम युक्ता इसलिए ब्रह्म की प्राप्तिदेश अव्यापक अभी चविद्यादारबंधापनयनमें मोक्षम्छति ब्रह्म विदो न तो कार्यभूत मोक्ष क्या है अविद्या अविद्यास्तम एव मोक्ष अविद्यावृत्ति है अविद्या आदि संसार बंध अपनयनम एवं अविद्या आदि से काम कर्म वासना और कर्म है ये समाप्त हो जाएगा अविद्या अविद्यावृत्ति होते ही ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होने से काम कर्म बंधन समाप्त हो, हो गया जब तो अविद्यावृत्ति होने पर जीवन मुक्ति अवस्था में कर्म रहता है प्रारब्ध कर्म अन्य कर्म तो नष्ट हो गया प्रारध्ध कर्म जब तो रहता शरीर रहता है प्रारब्ध कर्म भोग से नष्ट हो जाता है तो सब का संसार बंध निवृत्ति अपनयन हो गया विदेह कैबल्य को प्राप्त कर लेता है मुख्य मुक्ति तो उसको कहते है जब प्रारब्ध समाप्त होता है विदेह कवल्य जिते ज्ञानी अपने मुक्त है उसके दृष्टि से तो मुक्त है किंतु अपारब्ध कर्म रहता है अविद्यादि संसार बंधक की निवृत्ति ही मोक्ष है अपनयनम एव बंध निवृत्ति ही मोक्ष ये मानते ब्रह्म का मानते अविद्यास्तम है मोक्ष साच बंध उदाह अविद्या ही बंध है ज्ञान के बिना उसकी निवृत्ति नहीं होगी इसलिए ज्ञान ही मोक्ष का साधन है क्योंकि बंध अविद्या अविद्या है ही बंध है अविद्या अविद्यावृत्ति मोक्ष है अविद्या के निवृत्ति हो जाना आत्मस्वरूप नित्य है स्वरूप तो अविद्यावृत्ति होने से संसार निवृत्ति होगी आत्यंतिक और मुख्य परमानंद परमानंद अपना स्वरूप है किंतु तो अनभिव्यक्त अज्ञान से आच्छादित है अज्ञान नष्ट हो गया तो उसकी अभिव्यक्ति हो जाती परमानंद की अभिव्यक्ति कहते हैं परमानंद की प्राप्ति भी कह देते प्राप्ति तो वस्तु तो अभिव्यक्ति नित्य प्राप्त है तो ही मोक्ष है ब्रह्मविद न तो कार्यभूतम मोक्ष कोई कार्यभूत नहीं कार्यभूत हो जाएगा तो नष्ट हो जाएगा मोक्ष जीदी कार्य होगा और कोई तार्किक लोग कहते कार्य होने पर भी नहीं होता है कोई दृष्टान्त है ध्वंस है कार्य घट को तोड़ेंगे तो घट ध्वंस उत्पन्न होगा घट ध्वंस कार्य है क्या घट ध्वंस तो कार्य है घटक को ध्वंस करने के बाद उसे ध्वंस को तोड़ो घटक ध्वंस को तोड़ सकते हैं हाँ, काट सकते हैं घट ध्वंस का ध्वंस नहीं होता है तर्क पहले बताते ध्वंस का ध्वंस नहीं होता है जिसका ध्वंस होगा उसको क्या कहेंगे ध्वंस का प्रतियोगी ध्वंस का ध्वंस होता है इसे ध्वंस ध्वंस का प्रतियोगी नहीं अप्रतियोगी क्योंकि उसका ध्वंस नहीं होता है घट ध्वंस का प्रतियोगी है घट का ध्वंस हो सकता अभी ध्वस्त नहीं हुआ किंतु कभी हो जाएगा ध्वंस कि प्रतियोगी किंतु ध्वंस का ध्वंस कितने साल के बाद होता है ध्वंस का ध्वंस कोई नहीं कर सकता है तो ध्वंस उत्पन्न होता है किन्तु आगे नष्ट नहीं होता है किन्तु ये कहते ध्वंस का ध्वंस उत्पन्न होता है अभाव रूप है मोक्ष को अभाव रूप नहीं है अभाव रूप नहीं और तार्किक लोग तो कहते अभाव एक विश्व दुख ध्वंस को मुख्य कहते वेदांत में कहते केवल दुख ध्वंस मुख्य नहीं दुखों के आत्यंत निवृत्ति और परमानंद की अभिवृत्ति आनंद परमानंद की प्राप्ति भाव रूपम मुख्य अभाव रूपा नहीं स्वयं रहेगा मुख्य बंधन नष्ट हुआ तो मोक्ष का जाएगा कोई बंधन में है उसको मार दो गुली करके मुक्त हो गया ना उसको मुक्ति कहते बंधन बंदिशाला में है वहाँ मरि गया तो मुक्ति मुक्ति है स्वयं रहे बंधन नष्ट हुआ तो मुक्त होगा और उसका अभाव हो जाएगा क्या और हाँ वो लोग कहते आत्मा रहता है और एक विश्व दुख का ध्वंस हो जाता है ये मुख्य कहते हैं किन्तु ध्वंस हो गया स्वयं कुछ और सुख प्राप्त नहीं किया ऐसे वेदांत नहीं मानते दुखों की आत्यंतिक अनिवृत्ति और परमानंद स्वरूप परमानंद की अभिव्यक्ति अभाव रूप नहीं भाव रूप है इसलिए यदि उत्पत्ति होगी तो नाश हो जाएगा भाव पदार्थ में कोई ही नहीं जिसकी उत्पत्ति हो और नाश नहीं हो ऐसा कोई पदार्थ है उत्पत्ति हो किंतु तो नाश नहीं हो भाव पदार्थ हो क्या दृष्टांत कोई नहीं न तो कार्यभूता मुख्य कार्यभूता नहीं है ओ भद्र भी